भद्रं कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पशेम्क्षजत्र स्थिर सुषुवा गुंस्य स्तनूमदी तंजदयु स्वस्ती न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ती नक्षो अनेस्ति नो बृहस्पतिर्दु शांति शांति शांति शा शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बातरायनम सूत्र पुनः भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणा मूर्तिभागिने नमः ओम शांति शांति ओ प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न का विचार प्रारंभ हुआ आचार्य जी के पास आचार्य पिपलाजी ने जयसा कहा ऐसा तपादी साधनों से युक्त होकर के एक वर्ष तक निवास सुकेश आदि ऋषियों ने किया और एक वर्ष के पश्चात तो उन सुकेश आदि छः ऋषियों में से कबंध कबंधकात्यायन नाम के जो ऋषि हैं कबंधी नाम है उनका और कत्य के गोत्रापत्य है आचार्य पिपलाजी के पास आकर के आचार्य पिपलाजी से अपने जिज्ञासा विषयक प्रश्न किया। उनकी जिज्ञासा है स्थल सृष्टि यानी आत्म तत्व का तत्वबोध का निरूपण करना है तो कबंधि नाम के ऋषि भी हैं ब्रह्म जिज्ञासु परम ब्रह्म अन्वेष माना ये सभी का विशेषण है ना चौथे प्रश्न का प्रश्न चौथा प्रश्न जिस ऋषि ने किया परब्रह्म ब्रह्म विषयक उन्हीं का परम ब्रह्म अन्वेषमान विशेषण हो बहुवचन है सभी के सभी छह ऋषियों का यह विशेषण है लेकिन इनमें से एक एक ऋषि के एक एक प्रश्न से तत्वबोध के साधनों को बताया जा रहा है तो कबंधी नामक ऋषि का जो प्रश्न है वह अपर विद्या के फलभूत संसार विषयक है प्रश्न इसलिए अपर विद्या का फलभूत जो संसार है उसका वर्णन इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से होगा और उसे देख करके संसार को उसके प्रति वैराग्य अधिकारी के मन में हो तो ये तत्वबोध का साधन है अपर विद्या के फलभूत संसार के प्रति वैराग्य रूप साधन का निरूपण करने के लिए प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर है इसी प्रकार का प्रथम प्रश्न का तथा उत्तर का अभिप्राय टीकाकार वर्णन करते हैं तो टीका बाकी हम लोगों की अपर विद्येती इस प्रतीक के बाद में जो टीका है इसे देखिए इति समुचित कार्यस्य। ब्रह्मलोकस्य इति ब्रह्मलोक उत्तरेणी तदगतेर्देवयान इह ची वक्ष्यमा तो ये कह रहे हैं ये ये समुचित योर या गती ये जो कहा भाष्यम है कि उपासना तथा कर्म के समुच्च अनुष्ठान का फल वो है ब्रह्मलोक शब्द से लेना है समुच्चय का फल फलभूत ब्रह्मलोक और या गति शब्द से भाष्यस्थ लेना है ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन भूत उत्तरायण मार्ग तद वक्तव्य इन दोनों का कथन करना चाहिए समुच्चय का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति और ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधनभूत उत्तरायण मार्ग इन्हें बताना चाहिए इन दोनों को इस दृष्टि से यह प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर प्रारंभ हो रहा है ये यह यहाँ पर भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा था तदर्थो अयम प्रश्न प्रश्न उपलक्षण है उत्तर का भी तो अब ये समुच्चय फल का कथन करने के लिए तथा समुच्चय फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग बताने के लिए प्रथम प्रश्न तथा उत्तर वाक्य है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ ये जो भाष्कर भगवान को प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर दे रहे हैं टीकाकार। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि तेशाम असो विरजो ब्रह्मलोक समुचित कार्यस्य ब्रह्मलोकस्य इह व्यक्ष ऐसा अन्वय करिए यानी अस्मिन प्रश्ने ये जो प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप एक प्रकरण है कबंधी ऋषि का प्रश्न और आचार्य पिपला जी का उत्तर रूप जो एक प्रथम प्रकरण है प्रश्न उपनिषद का अवान्तर प्रकरण इसे यहां पर ईह शब्द से लेना और इस अवांतर प्रकरण में वक्षमान है याने कहा जाएगा वक्षमान कहते हैं जिस अर्थ को आगे बताना है उस अर्थ को कहा जाता है वक्षमान तो इस प्रश्न प्रश्न के उत्तर के रूप में आचार्य पिपला जी बताएंगे क्या बताएंगे कि तेशाम असो विरजो ब्रह्मलोक यह मूल श्रुति में वाक्य आएगा हाँ, और 16 नंबर की कंडिका में और उसमें तेशाम इस नाम से ग्रहण करना है समुचय अनुष्ठाई को कर्म उपासना समुच अनुष्ठान करने वाले जो साधक उन साधकों को तेशाम का अर्थ निकलेगा असो विरज ब्रह्मलोक तो जो निर्मल ब्रह्मलोक हैं संसार में सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्मलोक लोक है वो है वीरज लोक और उसकी प्राप्ति तेषाम यानी समुच्चय अनुष्ठाईनाम ब्रह्म लोक प्राप्ति भवती ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है का मतलब समुच्चय अनुष्ठान का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति ऐसा सोलवे कंडिका में कहा जाएगा इस वाक्य से तेशाम तेजाशो विरजो ब्रह्मलोक इति इति यानी अने वाक्य समुचित कार्य ब्रह्मलोक समुचित यानी कर्म उपासना समुच्चय का फल कार्यशब्दार्थ है फल वो कौन है ब्रह्मलोक और तस्य वक्षमानत्वात् यहां पर उसे बताया जाएगा और अथ उत्तरेणी तदगतेर्देवयान इह वक्षमानत्वात् तो तदगति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति का मार्ग वो कौन है तो देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग वह भी इस अवंतर प्रकरण में वक्षमान है यानी कहा जाएगा उसे भी कहा जाएगा इसलिए और वो कौन से वाक्य से तो अथ उत्तरेण ये कहाँ आ रहा है इसी इसमें आएगा अथ उत्तरेणा ये भी इसी अवंतर प्रकरण में आएगा वो भी 16वें में ही है हाँ तो अथ उत्तरेणा भी इसी अवांतर प्रकरण में किसी कंडिका में आना है तो अथ वाक्य से बताया जाएगा उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन और तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक का इस वाक्य से बताया जाएगा समुच्चय अनुष्ठान का फल ब्रह्मलोक तो इस प्रकार यहाँ पर इस अवांतर प्रकरण में ब्रह्मलोक समुच्चय का फल के रूप में तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन के रूप में उत्तरायण मार्ग का कथन होने वाला है इसलिए यहाँ पर भास्कर भगवान ने लिखा अपर विद्या कर्मणु समुचित और य्य तदव्यम और यागति सा वक्तव्या ऐसा अनु करना वक्ष मानवाद ये है उस ये जो वक्तव्यम इति इसके पास में जो इति शब्द जुड़ा है ना वो हेतु अर्थ में है वो हेतु बताने वाला है वो हेतु क्या है तो ये वक्ष तक बताया गया हेतु है ये कहा अब आगे कहते हैं इदम् उपलक्षण केवल कर्मणि इत्यपि ये जो अपर विद्या कर्मणों समुचित य्यम यहाँ पर उपासना समुचित कर्म का फल वर्णन किया जा रहा है ये कह रहे हैं लेकिन केवल कर्म का जो फल है चंद्रलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति ये भी तो बताया जा रहा है इसलिए यहां समुच्चय वाचक शब्द से शब्द वो शब्द को उपलक्षण समझ करके केवल कर्म को भी ग्रहण करना तो केवल कर्म का जो फल और उस फल की प्राप्ति का साधनभूत जो मार्ग वह भी यहां वक्षमान है इसलिए कहते हैं इदम् उपलक्षण ये समुच्चय फल का कथन बताने वाला वाक्य उपलक्षण है केवल कर्म के फल को भी बताने वाले वाक्य का इसलिए लिखा कि केवल कर्म कार्य चंद्रलोक तदगते चेषा ब्रह्मलोक प्रजाकाम दक्षिण इति तो इस प्रथम प्रश्नूप अवातर प्रकरण में फल के वर्णन के साथ साथ जो आपका केवल कर्म का फल है उसका भी वर्णन किया जाने वाला है इसलिए और केवल कर्म का फल स्वर्गलोक की प्राप्ति का मार्ग भी बताया जाएगा दक्षिणायन इसलिए ये उपलक्षण समझना इदम उपलक्षण क्या हाँ, हाँ। लोक प्रजाकाम दक्षिण प्रतिपद्यष ब्रह्मलोक ये अलग वाक्य तो स्वर्ग लोग हाँ हाँ तो उस समय वो हो जाएगा तो ये जो दो यानी केवल कर्म का फल भी बताया जा रहा है और केवल कर्म के फल की प्राप्ति का साधनभूत मार्ग भी बताया जा रहा है समुच्चय का फल तथा उसकी उस फल के प्राप्ति का साधनभूत मार्ग भी बताया जा रहा है इसलिए समुच्चय बोधक पद को उपलक्षण समझना ये पर कहा इदम् उपलक्षण केवल कर्मण आगे हैं अपि यद्यपिईदी जिज्ञासा अवसरे असंगतम् है तो ये कहा कि परम ब्रह्म अन्वेष माना इस विशेषण के साथ संसार की उत्पत्ति कैसे होती है स्थूल प्रपंच की यह प्रश्न असंगत लगता है शुरू में कहा था तो इसका उत्तर देते हुए भास्कर भगवान ने लिखा कि अपर विद्या कर्मणों समुचित और य्यम इत्यादि लेकिन कहते हैं ये जो केवल कर्म और उपासना समुचित कर्म का फल तथा उनके मार्गों का वर्णन ये भी तो परब्रह्म के प्रकरण में असंगत प्रतीत होता जब है जब परम ब्रह्म अन्वेष मान है कबंधि तो उन्हें परब्रह्म विषय की प्रश्न करना चाहिए था वर्णन भी परब्रह्म ब्रह्म विषयक होता तो यह प्रकरण संगत प्रश्न उत्तर होता तो यह कर्म तथा अपर विद्या के फल तथा उसके मार्ग का वर्णन यह परब्रह्म के प्रकरण में विसंगत ही प्रतीत होता है यह एक शंका हुई कि यद्यपि इदम् अपि पर जिज्ञासा अवसरे असंगतम एव यद्यपि असंगत है तो भी आगे कहते संगति दिखाने के लिए ये व्याख्यान है ना तो व्याख्यान में तो जिज्ञास्य अर्थ के ज्ञान का ससाधन वर्णन होता है तो जिज्ञास्य अर्थ है परब्रह्म उसका ज्ञान है अहम ब्रह्माष्मी इत्याकारक अनुभव और इस अनुभव अनुभव के साधन वर्णन में एक साधन विशेष है वैराग्य वो वैराग्य का प्रतिपादन इस अवांतर प्रकरण में हो रहा है ये उत्तर दे रहा है इसलिए असंगत नहीं है हाँ असंगत का मेल नहीं खाता लेकिन मेल खाता है ये अभी दिखाएंगे ये इस प्रकार मेल खाएगा कि तत्व ज्ञान का साधन है केवल कर्मफल तथा समुच्चय फल के प्रति वैराग्य और वो वैराग्य दिखाने के लिए वर्णन किया जा रहा है ये आगे कह रहे हैं टीकाकार तथापि इत्यादि से कि तथापि केवल कर्म कार्याचितकर्म समुचित कर्म विरक्तस्येव तत्र इति ततो उच्यते। तो यद्यपि केवल कर्म के फल का और कर्म के फल का वर्णन असंगत हैं तो भी हा हुआ है तो किस लिए हुआ है तो कहते इसलिए कि केवल कर्म कार्या समुचित कर्म कार्यार से तत्र अधिकार, तत्र अधिकार यानि पर ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो अंतरंग साधन है उन अंतरंग साधनों में अधिकार केवल कर्मफल तथा समुचित कर्मफल के प्रति विरक्त व्यक्ति का ही है मुख्य अधिकार ये बताने के लिए वर्णन किया जा रहा है कि तथापि केवल कर्म कार्यात यानि केवल कर्मफलात कार्य शब्द फल का वाच्य और समुचित कर्म कार्याच यानि फलाच्च्य विरक्त इनके प्रति जिसके चित्त में वैराग्य है उसी का तत्र अधिकार तत्र याने अधिकार इति ततो वैराग्यार्थम इदम उच्यते इसमें ततः शब्द फल का वाचक है केवल कर्मफल और समुचित कर्मफल से वैराग्य के लिए इदम उच्यते ये वर्णन किया जा रहा है तो कहते हैं फिर शब्दतः तो यह अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है शब्द से तो संसार की उत्पत्ति प्रतीत हो रही है तो इस प्रश्न का भी अनुवाद करके उत्तर दिया जा रहा है। कि यद्यपि मुखत सृष्टि प्रतीयते तथापि तद उक्त प्रयोजनाभाव सृष्टियुक्ति व्याजे न पर विद्या फलम एवं अत्र इति भावः तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि मुखतह अने यह प्रयुक्त शब्दों के शक्ति संबंध से मुखतह शब्द का अर्थ निकलेगा तो मुखतह अने शक्ति से शब्दों से तो सृष्टि प्रतीत हो रही है प्रथम प्रश्न तथा उसके उत्तर में प्रयुक्त शब्दों से तो भी तदुक्त यानी केवल स्थूल प्रपंच की सृष्टि का कथन करने से कोई फल नहीं है तो स्थूल सृष्टि का वर्णन निष्प्रयोजन है प्रयोजनाभाव सृष्टि उक्ति व्याजे सृष्टि कथन द्वारा पर विद्या फलम एवं अत्र उच्यते तो पर विद्या का जो फल है या पर विद्या फलम मैं बहुरी समास्करी पर विद्या है फल जिस साधन का ऐसा वैराग्य रूप साधन उसे बताया जा रहा है तो पर विद्या फलम यग्य से तत् पर विद्या फलम तो वैराग्य के बिना परब्रह्म बोध नहीं होता है ना इसलिए वैराग्य हो गया परब्रह्म बोध का साधन और परब्रह्म विद्या हो गई वैराग्य का फल इसलिए पर विद्या यानी तत्वज्ञान फल है जिसका ऐसा बहुरी समाज करते हैं तो पर फलम शब्द का अर्थ निकलेगा वैराग्यम तो सृष्टि कथन द्वारा वैराग्यम एवं उच्चते पर विद्या उच्यते का अर्थ निकलेगा वैराग्यम एवं अत्र उच्यते अत्र यानि अस्मिन् प्रकरणे अभिप्राय है और ये जो कहा इति तदर्थो अयम प्रश्न यहाँ प्रश्न शब्द उपलक्षण है प्रतिवचन का भी यानी उत्तर का भी केवल प्रश्न वाक्य से मात्र केवल कर्मफल और समुचित कर्मफल तथा उनके प्राप्ति के मार्गों का वर्णन नहीं है अभी तो उत्तर से है उत्तर वाक्य से इसलिए प्रश्न वाक्य को भाष्य में जो प्रश्न शब्द है उस प्रश्न शब्द को उपलक्षण समझना उत, उसके उत्तर का भी तो प्रश्न इति प्रतिवचन इत्यपि द्रष्टव्यम ताभ्याम एव तदुक्ते। ताभ्याम यानी प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम एव। तद उक्त में तद शब्द का अर्थ केवल कर्म फल और उसके प्राप्ति का साधन समुचित फल तथा उसके प्राप्ति का साधनभूत मार्ग इन चारों का वर्णन प्रश्न और उत्तर से हुआ है इसलिए यहाँ पर प्रश्न शब्द से उत्तर को भी लेना तद उक्त में तत्शब्द से लेना है इन चारों को जो वक्तव्यर्थ हैं चार वक्तव्य अर्थ क्या है केवल कर्मफल और उसकी प्राप्ति का साधनभूत मार्ग ये दो और समुचित कर्मफल और उसके प्राप्ति का साधनभूत मार्ग ये दो यानी ब्रह्मलोक और उत्तरायण मार्ग स्वर्गलोक और दक्षिणायन मार्ग इन चारों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है और वो किससे हो रहा है केवल प्रश्न से नहीं प्रश्न और प्रतिवचन इन दोनों से इसलिए कहते ताभ्याम एव यानि प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवचनाभ्याम एव तद ये चतुष्ट उक्ते यानि कथनात तो। चतुष्ट का कथन हुआ अब जो चतुर्थ मंत्र है। इसका हैं इसका उच्चारण कर लें तस्म सहोवाच प्रजा कामो वै प्रजापति, प्रजा प्रजापति सतपोतप्यत प्रजा सतपस्तप्वा स इति प्राण्त मे बहुधा प्रजा इति क्यों सहोवाच तौतस्म कबंधी ऋषि को तस्मय शब्द कबंधी ऋषि का परामर्शक है और जिन्होंने इस प्रकार का प्रश्न किया का पिपला जी के पास आकर के प्रजा किससे उत्पन्न होती है इस प्रकार का प्रश्न करने वाले कबंधी से तस्मय का होगा सह वाच हो यानी प्रसिद्ध स यानी आचार्य पिपलाजी ने वाच यानी कहा प्रसिद्ध आचार्य पिपलाजी ने ऐसा प्रश्न करने वाले कबंधी ऋषि से कहा क्या कहा तो प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया ये जो प्रश्न है कि कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया तो कहते हैं कि प्रजा कामो वही प्रजापति ही प्रजाहा काम यते असो प्रजा काम तो प्रजा को चाहने वाला प्रजा है सृष्टि तो सृष्टि उत्पन्न करना चाहता है जो उसे कहा जाता है प्रजा काम संसार को बनाने की इच्छा वाले प्रजा काम और वो कौन तो कहते प्रजापति तो प्रजापति हैं हिरण्य जो पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना कर चुका है लेकिन पूर्व कल्प में की हुई प्रजापति की अहंग्रह उपासना के साथ साथ जो कर्म है यानी कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान है हिरण्यगर्भ भाव प्राप्ति का साधन वो है कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान पूर्वकल्प में जिसने कर लिया है लेकिन पूर्वकल्प के अंत अंत में वह पूरा हुआ साधन साधन तो पूरा हुआ लेकिन उसका फलोपभोग फलो करने के लिए वहां पूर्वकल्प में समय अवशिष्ट न होने के कारण पूर्वकल्पीय हिरण्य गर्भ की सौ वर्ष की आयु पूरी हुई तो प्राकृत प्रलय होना महाप्रलय होना है तो पूर्वकल्प में कल्पांत में जिन साधकों की साधनाएं पूरी हुई है उन्हें तो उन साधनाओं का फलोपभोग हुआ ही नहीं है इसलिए उत्तर कल्प का प्रारंभ होता है जब प्रलय के पूर्व कल्प के प्रलय के अनंतर उत्तर कल्प का प्रारंभ होता है तो ईश्वर पूर्व कल्प के तरह ही इस कल्प में भी सूक्ष्म सृष्टि को बना लेते हैं और हिरण्यगर्भ जो समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य है उसे भी उत्पन्न कर देते हैं वो कौन होता है इस कल्प का हिरण्य गर्भ पूर्व कल्प में जिस साधक का कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान पूर्ण हो गया था साधन लेकिन फलोपभोग नहीं हो पाया ऐसा जो साधक हैं उसके अंदर हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा है और उसने पूर्वकल्प में सुन रखा है कि पूरे संसार का अधिपति हिरण्यगर्भ गर्भ है और वही स्थूल प्रपंच के रचयिता है ही सारे स्थूल चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को भी बनाते हैं ये सुन रखा है पूर्व कल्प में सुना था और इसीलिए पूरे संसार का निर्माता हिरण्यगर्भ बनने के लिए समुच्च अनुष्ठान किया था इसलिए पूर्व कल्प में वह प्रजाकाम था इसलिए हिरण्यगर्भ की ओ अहंग्र उपासना की हिरण्यगर्भ भाव प्राप्ति का समुच साधन कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया और इस कल्प में ईश्वर ने सूक्ष्म प्रपंच बना करके उसी जीव को पूर्व कल्पीय हिरण्यगर्भ बनने के लिए साधना करने वाले साधक को इस कल्प में हिरण्य गर्भ के रूप में उत्पन्न किया यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यह मंत्री बताता है कि परमेश्वर सूक्ष्म प्रपंच बना करके समि सूक्ष्म शरीर में, तादात में करा लेता है ये तो तादात में तो पहले ही हुआ था प्रारब्ध तो पहले ही निश्चित होता है ना, जब पूर्व साधक शरीर छूट रहा था उसी समय उस जीव की अहंता का आलम्बन ईश्वर के संकल्प से भावी कल्पीय हिरण्य गर्भ का कार्यक्रम संघात बना हुआ है तो पूर्व कल्प में प्रलय होते समय उस जीव के अहंता ने जिस कार्यक्रम संघात को अपना आलम्बन बनाया था उस कार्यक्रम संघात को ईश्वर बना लेता है इस कल्प के प्रारंभ में और फिर उसमें पूर्व कल्प के प्रारब्ध के अनुसार वो जो निश्चित था पूर्व कल्प की साधना इस इस जन्म का प्रारब्ध बना प्रजा को बनाने की इच्छा हो जाती है प्रा, प्रारब्ध से पूरे संसार को प्रजा शब्द से पूरे स्थूल प्रपंच को लेना है बनाने की इच्छा होगी तो वह क्या करता है कि स तपो अतप्यत स यानी वो प्रजाकाम प्रजापति यानी स्कल्पीय हिरण्य गर्भ ईश्वर से उत्पन्न हुआ और ईश्वर ने कह दिया कि अब अपना प्रपंच बढ़ा लो संसार को बना दो अपने कार्य में लग जाओ और कैसा प्रपंच बनाना है तो जैसा वेदों ने बताया है ऐसा इसलिए हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करके भगवान वेद सौंप देते हैं यो ब्रह्मांडम विदधाती पूर्वम योग वेदांश्च प्रहिणोती तस्में और कहा कि वेदों ने जैसे सृष्टि करने के लिए बताया ऐसी सृष्टि करो यह संविधान है इसके अनुसार अपना प्रपंच बना करके उस पर शासन करो एक कल्प तक ऐसा ही तुम्हारा प्रारब्ध है तो इसलिए वो क्या करते हैं कि स तपो अतप्यत तो पूर्व कल्प में साधक अवस्था में हिरण्य गर्भ का पूरा जीवन चरित्र पढ़ा था ना और कार्य क्या क्या होता है वो सब भी पढ़ा है और वैसा ही चिंतन किया है इसलिए वेदों के अनुसार हिरण्यगर्भ की जो जो सृष्टि होती है उन उन सृष्टि विषयक ज्ञान स्मरण होकर स्मरण किया चिंतन किया यही यहाँ पर है तप तपना तपो अतप्यप का अर्थ है पूर्वक पूर्व पूर्वकल्पीय जो संस्कार अर्जित किए थे उन संस्कारों को उद्भूत किया अपने चित्त में और फिर वह स्मरण किया तप अतप्य है पर्यालोचन किया और फिर आगे कहते हैं तप तपस्तप्वा हिरण्य गर्भ ने सृष्टि बनाने के लिए आवश्यक जो चिंतन है वह चिंतन रूप तप करके क्या किया कि स मिथुनम उत्पाद यते स यानी वो प्रजा काम प्रजापति पर्यालोचन करके सृष्टि का एक मिथुन को बना लेता है एक जोड़ा बना देता है वो तो जोड़ा क्या है तो कहते हैं रईंच प्राणच रय रई शब्द धन का वाचक है और धन से उपलक्षित यहां पर है भोग्य प्रपंच इसलिए रई यानी भोग्य प्रपंच इसी को अन्न कहा जाएगा सोम कहा जाएगा सोम कहिए अन्न कहिए भोग्य कहिए रई शब्द का अर्थ है और प्राणंच तो प्राण शब्द है अग्नि का परामर्शक अत्ता का परामर्शक भोक्ता का परामर्शक अत्ता भोक्ता यानी भोग्य तथा भोक्ता अन्न तथा अत्ता कहो रई है अन्न और प्राण है अत्ता यह जोड़ा बना दिया भोक्ता और भोग्य रूप जोड़ा अन्न अत्री रूप जोड़ा तो स मिथुनम उत्पादयते उसमें मिथुन में जो दो जिन दो का जोड़ा है वो दो बताए रई और प्राण यानी अन्न तथा अत्ता इन दोनों को बनाया किस अभिप्राय से बनाया इन दोनों को तो इस कल्प के प्रारंभ का काल है ना, शुरू में तो केवल ईश्वर ने हिरण्यगर्भ को मात्र बनाया है और स्थूल सृष्टि का जो रुआ मटेरियल है कच्चा माल है वो भी बना करके ईश्वर ने हिरण्यगर्भ को दे दिया है वो है अपंचकृत पंच महाभूत सूक्ष्म महाभूत और इस इन सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल प्रपंच का कैसे निर्माण होना है इस रॉ मटेरियल से उसकी थ्योरी जिसमें लिखी हुई है वह वेद भी दे दिए हैं यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व योग वेदांश अब इनको इसको देख देख करके बनाते जाओ यह संसार एक प्रकार से प्रयोगशाला है आगे अपना स्वयं ये है इससे बनाते जाओ जो-जो बनाना है। तो फिर पंचिकरण प्रक्रिया से हिरण्य गर्भ की स्थूल सृष्टि प्रारंभ होती है ना इसलिए छांदोग्य में भी कहा है अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तो अनेन जीवे नत्मना इसमें वो ये जीव है हिरण्यगर और इमा तीसरो देवता अनेन अन आत्मना तो ये तीसरा तीन देवता कौन है तो सूक्ष्म तीन भूत वो तो तीन भूत उपलक्षण है पंचभूतों का तो अपचकृत पंचभूत और इनसे वह जीव शब्दित जो प्रथम जीव है हिरण्यगर्भ ईश्वर की संतान वे सृष्टि बनाते हैं पंचिकरण प्रक्रिया से कहो या त्रिवृतकरण प्रक्रिया से कहो तो किस अभिप्राय से इन दोनों को ईश्वर ने बनाया ये कहना हिरण्य गर्भ ने बनाया भोग्य और भोक्ता को तो कहते इस अभिप्राय से कि ये तो मैं बहुधा प्रजा इति ये दोनों ये तो रई और प्राण अन्न तथा अत्ता ये मेरी बहुधा यानी अनेकों प्रकार की प्रजा को बनाएंगे अनेकों प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति में महती भूमिका का निर्वहन ये करेंगे इस अभिप्राय से इति यानी अभिप्रायण इस अभिप्राय से युक्त होकर के प्रजाकाम प्रजापति ने इन इस मिथुन को बनाया रई प्राण रूप मिथुन को बनाया ये अभिप्राय आगे बताएंगे टीका भाष्कर टीकाकार कि यानी अन्न से ही फिर हो जाएगा अन्न और अत्ता को बनाने से अन्नमय कोष का निर्माण करना है ना इसलिए स्थूल शरीर अन्नमय कोष है सूक्ष्म शरीर तो ईश्वर ने बना दिए हैं स्थूल सृष्टि बनानी है इनको सूक्ष्म भूतों से जो जो बनता था वो सूक्ष्म कार्य तो बना लिया ईश्वर ने ही सूक्ष्म भूत भी बना दिए सूक्ष्म शरीर भी बना दिए और स्थूल शरीरों को बनाना है इनको इसलिए अत्ता और अन्न को पहले इन्होंने बनाया और इसी से फिर यौनिज सृष्टि का निर्माण होगा अन्नभाव वो जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वर्णित है ना अन्न भाव से फिर चतुर्थ जो अग्नि है पुरुषाग्नि उसमें वो हो जाता है और पंचम अग्नि में फिर शरीर उत्पन्न होता है उस दृष्टि से इन दोनों को बनाया अब भाष्य को देखिए तस्मय सवो वाच इस वाक्य का अर्थ करते हैं तस्मय का अर्थ कर दिया एवं पृष्ठवते भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजाते प्रजा इस वाक्य से प्रश्न किया है जिस कबंधी ने उस कबंधी से सह वाच उस प्रसिद्ध आचार्य पिपलाजी ने कहा अपाकरणाय आह इसका उत्तर है टीका में तस्मी सह वाच इति विशेष विशेषतो दर्शयति तस्में सहु वाचे ये जो प्रतिज्ञात अर्थ हैं, इसे विशेष करके बताते हैं तदअपाकरणायदा करनाय तद इसमें तद शब्द परामर्शक है कबंधी के प्रश्न का तो तद अय का अर्थ है कबंधी के प्रश्न का अपाकरण करने के लिए समाधान करने के लिए आचार्य पिपला जी ने कहा प्रजा प्रजा प्रजा काम शब्द का विग्रह कर रहे हैं व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि प्रजा हा आत्मन शिश्रिक्षुर वही प्रजापति तो शिश्रिक्षु यहाँ तक वो प्रजा कामह शब्द का विग्रह है तो आत्मन प्रजा से श्रीक्षु अपने से प्रजा की उत्पत्ति चाहने वाले अपनी प्रजा की उत्पत्ति चाहने वाले प्रजापति ने और प्रजापति शब्द का अर्थ कर दिया सर्वात्मा सन जगत स्रक्षाव विज्ञानवान तो सर्वात्मा हो करके मैं जगत का निर्माण करूंगा इस निश्चय वाला हो करके यथोक्तकारी यथोक्तकारी का अर्थ करते हैं टीकाकार ये जो सर्वात्मा सन में सन ये पद है इसका अन्वय है प्रजाकाम के साथ प्रजा काम सन ये पहले टीकाकार बताते हैं कि आद्य सन असा काम सन अन्वय तो यहां पर दो सन पद पदों का प्रयोग है सन पद दो है कहा एक ही वाक्य में कहां कहां है दो तो वाक्य तो है वहां से प्रजा काम से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है तपो अन्वालोचयत अतप्यत वहां पर जहां पूर्ण विराम लगा है वहां वो पूरा होता है वाक्य और इस बीच में दो सन शब्द हैं एक तो है सर्वात्मा सन यहां पर वो प्रथम है और दूसरा है स्थावर जंगमानाम पतिसन नीचे से दूसरी पंक्ति में अंत में है सन ये जो दो सन शब्द हैं उसमें से आद्याने प्रथम जो सन शब्द है उसका अन्वय प्रजाकामह इस शब्द के साथ है ये यहां पर कहा कि प्रजा काम सन अन्वय अब प्रजापति के अनेक विशेषणों में एक विशेषण है इस यथोक्तकारी विशेषण का अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञान कर्म समुच्चयारी शब्द से लेना यथोक्त साधन को प्रजापति भाव की प्राप्ति का जो साधन है वो है उपासना समुचित कर्म इसलिए यथोक्त शब्द का अर्थ निकलेगा उपासना समुचित कर्म और कारी शब्द का अर्थ है करना स्वभाव है जिसका सील है जिसका यथोक्तम करोती तत्शील यथोक्तकारी और यथोक्तम यानि उपासना समुचित कर्म और वो करना जिसका शील है स्वभाव है उसे कहा जाएगा यथोक्तकारी तो पहले जन्म में उन्होंने कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान किया है इसलिए तो इस कर, इस जन्म में हिरण्यगर्भ बन करके प्रकट हुए हैं इस कल्प में और वो साधन जब पूर्ण होता है तो स्वभाव बन जाता है इसलिए तात्चल्य अर्थकनी यथोक्तकारी स्वभाव बन गया था पूर्व कल्प में जिनका उपासना समुचित कर्म का अनुष्ठान करना जबरदस्ती नहीं कर रहे थे आदत बन गई थी स्वभाव बन गया था करते करते स्वभाव हो जाता है तो ज्ञान कर्म समुच्चय कार्य इत्यर्थ और तदभाव भावित ये भी एक विशेषण है प्रजापति का तो तद्भाव भावित का अर्थ करते हैं टीकाकार कि प्रजापति अहम सर्वात्मा उपासना कालीन प्रजापति भावना युक्त तो पूर्व कल्प में जब प्रजापति बनने की साधना कर रहे थे तो उस समय कर्म जो उनका वर्णाश्रम उचित साधक अवस्था में जिस वर्ण में था उस वर्ण तथा जिस आश्रम में था उस आश्रम उचित कर्म का अनुष्ठान और साथ साथ हिरण्यगर्भ की उपासना तो हिरण्यगर्भ गर्भ सर्वात्मा है और उस सर्वात्मा हिरण्य गर्भ का मैं के रूप में अनुसंधान वो मैं हूं ऐसी अहंग्र उपासना के समय वो वृत्ति हिरण्य अपनी अहम वृत्ति को अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में से निकाल करके हिरण्य गर्भ विषय बनाना यही तो हिरण्य गर्भ की अहंग उपासना है और ये नियम होता है चित्त की वृत्ति जिस पदार्थ को जिस रूप में आलमन बनाएगी विषय बनाएगी वह वृत्ति उत्पन्न हुई है तो समाप्त भी होगी तो समाप्त होने से पहले उस विषय का जैसा उसने आलमन उस विषय को किया था वैसा ही संस्कार बुद्धि में डालेगी तो हिरण्यगर्भ को मय के रूप में आलमन बनाया साधक काल में साधना काल में साधक की अहंग्रह वृत्ति अहम वृत्ति ने तो हिरण्यगर्भ का मय के रूप में संस्कार पड़ा बुद्धि में और ये करते करते करते दृढ़ संस्कार हुआ वो जो दृढ़ संस्कार हुआ वो स्वभाव बन जाता है फिर तो इसलिए उसे कहा जाता है तद्भावना भावित तदभाव भावित भाष्य में तद्भाव भावित लिखा है ना तो तद्भाव शब्द से लेना हिरण्यगर्भ का जो संस्कार मैं के रूप में और उस संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला हिरण्यगर्भ मैं हूं इस संस्कार से संस्कारित बुद्धि जिसकी है ऐसा वो पूर्व कल्प में वो संस्कार दृढ़ हो गया इस कल्प में वो हिरण्यगर्भ बन करके प्रकट हुआ है, वो हो गया तद्भावना भावि, तद्भाव भाविता इसलिए टीका में लिखा कि प्रजापति अहम सर्वात्मा इतिपासना कालीन प्रजापति भावना यानि प्रजापति का जो संस्कार उपासना के समय अर्जित किया हुआ उस संस्कार से युक्त ये है तदभावभाविता और कल्पादो हिरण्य निर्वृत्तो हिरण्यगर्भ तो इस कल्प के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ रूप से निर्वृत्त यानी निष्पन्न उत्पन्न निर्वृत शब्द का अर्थ है उत्पन्न तो पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ का मय रूप में दृढ़ संस्कार अर्जित किया वही इस कल्प में हिरण्य कल्प के प्रारंभ में हिरण्य गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ पूर्वकल्पीय साधक इस कल्प में उसकी फलावस्था है हिरण्य गर्भावस्था है फलावस्था तो हिरण्य गर्भ रूप से प्रकट हुआ इसलिए लिखा कि कल्पादो निर्वृत्तो हिरण्य गर्भ प्रजानाम प्रजापति शब्द का विग्रह है प्रजानाम पति ही प्रजापति सी तत्पुरुष समास है उसमें प्रजा शब्द से किसको लेना है अभी तो अकेला हिरण्यगर्भ है इस कल्प में तो और पूर्व कल्पीय प्रजा का तो पति ये नहीं था पति यानी स्वामी वो तो पूर्वकल्पीय प्रजापति था हिरण्यगर्भ, वो तो अब मुक्त हो गए और ये कौन से प्रजा का पति है अभी तो अकेला ही है इसलिए कहते हैं जो सृज्यमान प्रजा है सृज्यमान प्रजा नाम। और प्रजा शब्द से लेना स्थावर जंगम शरीर इसलिए ज्यमान प्रजानाम नाम स्थावर जंगमान स्थावर जंग, जंगम इन दो विभागों में विभक्त जो सृज्यमान प्रजा है इस कल्प में भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रजा है उस प्रजा का जो पति है हिरण्यगर्भ तो प्रजानाम नाम पति सन जन्मांतर भावितम ज्ञानम तपह शब्द का अर्थ कर रहे तपो अतप्यता इसमें तपह शब्द का अर्थ कर दिया जन्मांतर भावितम ज्ञानम और उस ज्ञान तो सभी विषय होता है तो तपह शब्दित ज्ञान का विषय कौन होगा तो कहते है श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम श्रुति के द्वारा ज्ञापित अर्थ विषयक जो ज्ञान जन्मांतर भावित अने पूर्व जन्म में संपादित जो ज्ञान अने वो है उपासना के माध्यम से संपादित संस्कार हिरण्यगर्भ का मय के रूप में और वो अब याद किया क्यों शुरू में ही उसने साधना काल में यह सब चिंतन किया होता है कि शुरू में ईश्वर की संतान के रूप में मेरा उपास्य जो हिरण्यगर्भ है जिसका मैं अहंग्रह चिंतन कर रहा हूँ वह उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के अपंचकृत पंच महाभूतों से पंचिकरण प्रक्रिया से स्थूल संसार को बनाता है ये सब चिंतन करना होता है और वो जो ऐसा करने वाला हिरण्यगर्भ है वो मैं हूं ऐसा पहले चिंतन किया था ना उससे संस्कार अर्जित किए थे उस संस्कारों से संस्कारों को प्रयत्न पूर्वक उद्भुत किया और उससे स्मरण हो आया वो ज्ञान है यहां पर तपस्ब्द का अर्थ तो जन्मांतर भावितम ज्ञानम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय तो वेद के द्वारा प्रकाशित अर्थ विषयक जो जन्मांतर भावित ज्ञान है वह तपह शब्द का अर्थ है और वह अन्वालोचयत अतप्यत का अर्थ कर दिया अन्वालोचयित का मतलब चिंतनादि द्वारा उसका संस्कार प्रकट करके स्मरण किया उद्भूत संस्कार से स्मरण होता है ना और बनानी है सृष्टि तो उत्पन्न हुई और तुरंत ही भार आ गया तो उस भार को संपन्न करने के लिए सृष्टि बनाने के लिए जो पहले में अर्जित ज्ञान था तद विषयक संस्कार बुद्धि में पड़ा हुआ है उसे उद्भुत करना पड़ेगा वो उद्भुत जिससे हो संस्कार उद्बोधन जिससे हो वो प्रयत्न यहां अन्वालोचन है और हां, उसी को अतप्यतः क्रियापद से कहा तो ज्ञान है संस्कार उद्बोधित होगा संस्कार उद्बोधन अनुकूल व्यापार वो है अतप्यतः यानी तप अनुकूल व्यापार अतप्यतः शब्द का अर्थ निकलेगा और वो होने से संस्कार प्रगट होगा और संस्कार प्रगट होगा तो तपह शब्दित जो ज्ञान है वो निष्पन्न होगा और उस ज्ञान से हो जाएगा संसार का निर्माण तो तपो अतप्यत और अथ तू इत्यादि वो हैं इस पर पहले थोड़ी टीका है उस टीका को देखना है अथ तु स एवं इत्यादि का अवतरण के पहले थोड़ी टीका है इस टीका पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं भद्रंगणे